घोरो दंड धर पुत्रो भ्राता ते ब्रह्म तुम्हारा पुत्र जो होगा बड़ा भयंकर घोर कर्म करने वाला होगा और तुम्हारा भाई बड़ा धर्मात्मा महात्मा होगा अब ये तो ब्राह्मण कुल है ऋषिक ऋषि का और जो गाधी ऋषि का कुल है वो क्षत्रिय कुल है क्षत्रिय कुल में जो बालक पैदा होगा वो ब्रह्म वित्तम होगा ब्रह्म वित्ता ज्ञानी महात्मा धर्मात्मा होगा और ब्राह्मण कुल में जो बालक होगा वो घोर कर्म करने वाला दंडधारी होगा क्रूर होगा सत्यमती ने चरण पकड़ लिए प्रभु माभू, ऐसा नहीं होना चाहिए तो ऋचि ऋषि ने कहा ठीक है तुम्हारे पुत्र नहीं होगा तो इन गुणों का परिवर्तन तुम्हारे पौत्र में हो जाएगा मैंने कितना सिद्ध संकल्प महात्मा थे उन्होंने कहा ठीक है पुत्र में नहीं तुम्हारे तुम्हारे ऊपर कृपा करने के कारण ये गुण पौत्र में आएगा परंतु आएगा जरूर अब एक बात तो यह है कि जैसे हमारा और आपका जन्म होता है संसार के प्राणियों का साधारण प्राणियों का जन्म होता है मैथुनी सृष्टि होती है स्त्री पुरुष के मिलन का परिणाम संसार के प्राणी का जन्म है वैसा विश्वामित्र जी महाराज का नहीं है आप ये कहो कि विश्वामित्र जी महाराज राजपुत्र नहीं नहीं विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ संतान है यज्ञ के द्वारा पैदा हुए हैं हा माता जरूर क्षत्रिय है परंतु इतने सिद्ध संकल्प के प्रसाद का परिणाम है वो क्षत्रिय कुल में आए हिंसा थी क्रोध था वो जो मलिनता रह गई संस्कारों में वो साधना के द्वारा दूर हो गई इसलिए कुल में थे जरूर छत्र नहीं थे ब्राह्मण तेज संपन्न चरु के द्वारा उत्पन्न विश्वामित्र जी महाराज में जो संसर्ग के कारण मलिनता आ गई थी वो गायत्री तप के द्वारा दूर हो गई वो ब्राह्मण ही थे परशुराम जी महाराज उनकी हुए जमदग्नी तो महात्मा है कभी हाथ में डंडा भी नहीं पकड़ा और इधर परशुराम जी आए पैदा होते ही बड़े विकराल बड़े भयंकर एक बार भी कोई टेढ़ा बोल जाए तो खत्म वह तो सुनना और सहन करना सीखा ही नहीं सतानंद जी महाराज कहते हैं भगवान ये वो महात्मा है जिनको आज आप विश्वामित्र महर्षि के रूप में देख